शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल होकर उनकी अगवानी के लिए चले पुरोहित पूर्वासी अनेकानेक सखियाँ तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल चित्त होकर दौड़ चले आ रहे थे उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहवल हो रोने लगे तत्पश्चात अपने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियों तथा तो भामनियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर कर भेटा देवी तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठा ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए फिर ब्राह्मणों सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदेजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया बुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी तदनंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए उन्होंने बाएं हाथ में सिंग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपने निपुणता का परिचय दे रहे थे सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के, के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए उन्होंने उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले सिंह और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर की सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां आवश्य पहुंचे उन्हें उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए मैना भी मोही गई उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप तीन नेत्रों से उद्भासित था उन्होंने नाग का यज्ञोपवी धारण किया था उनके उस सुरम्य रूप को देख दुर्गा प्रेमेश से मूर्छित हो गई गौरवर्ण विभूषित दीनबंधु दयासिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर हो गए और वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे